पातंजल योग प्रदीप साधन पाद सूत्र एक अनुसित्यु ये धर्म कथियपस्थिता जो धर्मानुष्ठान करने वाले आमिल लोग दृढ़ता से निश्चय पूर्वक धर्म का निरूपण करते हैं उन संक्षेप और विस्तार से जानने वालों के निश्चय को तुम नहीं जानते अनिश्चय कार्या अवशो मुह्यते पार्थ यथा तव मूढ़ कर्तव्या कर्तव्य के निश्चय से हीन मूठ मनुष्य हे पार्थ तुम्हारी तरह अवश्य ही भूल करता है न ही कार्यम अकार्यम व्या कथंचन श्रुते नगा ज्ञाते सर्व तथ्य तम नावबुद्यसे कर्तव्य और अकर्तव्य किसी प्रकार भी सुखपूर्वक आसानी से नहीं जाना जाता यह सब कुछ तो वेद और शास्त्रों के श्रवण से जाना जाता है तुम इस बात को नहीं जानते अभिज्ञा भवान्यच्च रक्षति धर्मवेद प्राणीना तुम वधम पार्थ धार्मिको नावबुद्य से हे धर्मवेद कौनते तुम धर्म के तत्व को बिना जाने धर्म की रक्षा करना चाहते हो धार्मिक वृत्ति वाले भी तुम प्राणियों का वध कब करना चाहिए यह नहीं जानते प्राणिनावधस्तात सर्व्यायान्म अन वा वदेद्वाचम न तो हिंसात्कन हेतात् प्राणियों का न मारना ही सबसे श्रेष्ठ है मेरा यह मत है निश्चय है चाहे झूठ बोल दे परंतु हिंसा कभी न करे स कथम भ्रातर ज्येष्ठ राज धर्मकोविद हण्द्भवरश्रेष्ठ प्राकृत पुमाव नरश्रेष्ठ सो तुम दूसरे अज्ञानी मनुष्य की तरह धर्म धर्मतत्व के ज्ञाता राजा और बड़े भाई को किस प्रकार मारते हो अयु्यमस्थ स्था शत्रोस्मान पराखस् द्रवत शरण चापी गपंड तथा चवध पूज्यते सद्ये तच्चर्व गुर जो युद्ध नहीं कर रहा है जो शत्रु नहीं है हे मानद जो पीठ दे चुका है जो युद्ध से भाग रहा है जो शरण में आ रहा है जो हाथ जोड़े सामने आया है आपदग्रस्त है और जिसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है भले आदमी इनके वध को अच्छा नहीं कहते और यह सब कुछ तुम्हारे पूज्य युधिष्ठिर में विद्यमान है त्वया तो चम व्रतम पार्थ बाले लेव कृतम पुरा तस्माद अधर्म युक्त कर्म व्यवस्थ्यसी हे पार्थ तुमने पहले जो यह प्रतिज्ञा की है वह तो बच्चों की सी है उसी से अपनी मूर्खता के कारण अधर्मयुक्त कार्य करने का निश्चय कर रहे हो सगुरु पार्थ कस्मा हंतु विधावसे असंप्रद्धार्य धर्म गतिम सूक्ष्म दुर्त धर्मों की सूक्ष्म और दुस्तय गति का निर्णय न करके हे पार्थ तुम अपने बड़े भाई को क्यों मारने दौड़ते हो सत्यस्य सत्य बजिता साधुर्न सत्या परम तत्व सुदुर्गेय पश्य सत्यमुषि भव सत्यम अव्यक्त वक्तव्यमृत भवत् भवे सत्यम सत्यम चाप्यनृत भवे सत्य का वक्ता साधु है सत्य से उत्तम कुछ नहीं है तुम देखो व्यवहारिक सत्य तत्व से ही दुर्विज्ञेय है जहाँ झूठ सत्य हो जाए और सत्य झूठ हो जाए वहाँ सत्य बोलना अकर्तव्य हो जाता है और अनृत कर्तव्य हो जाता है